गीता तत्व चिंतन पुनर्जन्म मीमांसा एक जीवन प्रवाह का लक्ष्य पूर्णता की प्राप्ति पहले विज्ञान इस जीवन प्रवाह का कोई लक्ष्य नहीं मानता था पर आज का वैज्ञानिक जीवन को निरुद्देश्य कहने में संकोच का अनुभव करता है हम प्रवाहपति तिनके नहीं हैं कि जिधर हमें प्रवाह बहा ले जाए हम बहते रहेंगे आज कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को लक्ष्य नहीं मान सकता पर पैसा कमाना और धन संग्रह करना परिवार का पालन पोषण करना समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना यह सब जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता यह तो पशु पक्षी भी किया करते हैं जीवन का लक्ष्य पशु भाव से ऊपर उठना है पशु अपने मन का नियंत्रण नहीं कर सकता वह अपने मन की क्रियाओं को नहीं समझ सकता वह अपनी गतिविधियों का साक्षी नहीं बन सकता क्योंकि वह अपनी सहज प्रवृत्तियों के द्वारा परिचालित होता है पर मनुष्य का मन इतना विकसित है कि वह अपनी क्रियाओं को समझने और पकड़ने में समर्थ होता है वह मानो स्वयं हटकर अपनी क्रियाओं को देख सकता है यही उसकी विशेषता है पर यह विशेषता आज उसमें संभावना से के रूप में छिपी है यह संभावना जितनी मात्रा में प्रकट होती है उतनी ही मात्रा में मनुष्य अपने विकास क्रम का स्वामी होता जाता है और जिस दिन वह इस संभावना को पूरी तरह प्रकट कर देता है उस दिन वह पूर्ण बन जाता है कृष्ण बन जाता है बुद्ध और ईसा बन जाता है राम कृष्ण बन जाता है सत्य का साक्षात्कार कर लेता है स्वामी विवेकानंद इस संबंध में कहते हैं इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिवाइन विथ इन बाई कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है बाह्य एवं अंत प्रकृति को वसीभूत करके इस अंतस्थ ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है वैज्ञानिक प्रबंधों के प्रसिद्ध लेखक लिंकन बारनेट मनुष्य की इस संभावना को स्वीकार करते हैं और अपने विख्यात पुस्तक The Universe and Doctor इंटेरिन में लिखते हैं कि मनुष्य अपने इस संभावना से परिचित होने के कारण ही अशांति और दुख का शिकार है उनके अनुसार मनुष्य को नोबलेस्ट एंड मोस्ट मिस्टीरियस फैकल्टी सबसे उदात और रहस्यमय क्षमता है तथा एबिलिटी टू ट्रांसेंड हिमसेल्फ एंड परस्यू हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्सन अपने को लाघ कर देखने की क्रिया में अपने आप को देखने की सामर्थ्य मनुष्य की इस क्षमता को हम धर्म की भाषा में साक्षी भाव के नाम से पुकारते हैं यही मनुष्य में निहित पूर्णता का ब्रह्म भाव का प्रकट होना है जब तक यह पूर्णता पूरी तरह से प्रकट नहीं हो जाती तब तक मनुष्य बारंबार जन्म ग्रहण करता है और एक दिन जब वह अपने भीतर के पशुत्व का संपूर्णतः दमन कर मन का स्वामी बन जाता है तो महापुरुषों के समान पूर्ण बन जाता है बस यही विकास क्रम की पूर्णता साधित होती है और जीवन प्रवाह जो अमीबा से जीवाणुकोष से निकलकर कर लक्ष्य लक्ष्य योनियों में से होता हुआ बह रहा था वृत्त को पूरा कर लेता है और अपने लक्ष्य पूर्णता के सागर में मिलकर विलीन हो जाता है इसी को मुक्ति या मोक्ष की अवस्था कहते हैं